से विषयम विषय वाला चित्त भी योगी के यानी अभ्यासी के चित्त को स्थिर करने वाला होता है स्थिति में बांधने वाला होता है वितग विषयम यानी वित चित्तालंबनोपरूँ वा वीतराग योगिनश्चि वीतरागचितिंबन उपर वीतराग से चित्त वीतरागचि त आलंबन वीतरागचितालंबन तेन वीत चित्त है वह आलम्बन बना हुआ है उसमें उपरक्त चित्त यानी किसी बीतराग व्यक्ति का चित्त कैसा है ऐसा जानते हुए उसको विषय बनाना ये हो गया बीतराग आलम्बन यहाँ तक बीतरागों का चित्त को अपना विषय बनाना ये हो गया बीतराग आलम्बन अब उसमें उपरोक्त हो जाना तदाकार हो जाना ऐसा जो चित्त है।, है हाँ यानी ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें राग द्वेश नहीं है तो उसकी चित्त की स्थिति कैसी होगी इसको स्मरण करते हुए अपनी स्थिति भी वैसे ही बन जाना ये है बीतराग आलम आलंबन उपरक्तराग बीतराग को विषय नहीं बनाना है उसकी चित्र को बनाना है विषय हाँ नहीं तो तो एक तो उस व्यक्ति को बना लेना विषय चित्र नहीं बोलना है, चित्त। बोल हाँ, भी से चित्त को बनाना है चित्र को नहीं।, नहीं किसी के चित्र को देख करके, अब जो लग, किसी व्यक्ति को सामने देखते हैं ना तो ये लगता है ना ये खराब होगा या बहुत अच्छा होगा तो अब ये खराब और अच्छा जो बन गया विषय ये वो व्यक्ति से अलग है ऐसे ही यहाँ पर भी इस व्यक्ति का यानी कि मर्सिद आनंद ले लो मान लो उनका चित कैसा होगा उनके आचरण से व्यवहार से कहानी पढ़ करके अब ये फिर लगाना कि वो क्या सोचते होंगे कैसा उनका कैसी उनकी भावना होगी यहाँ पर आ जाना और फिर ऐसे ही मैं भी हो जाऊँगा ईश्वर को जानूंगा मैं भी त्यागी तपस्वी बन जाऊंगा, मैं भी ब्रह्मचारी बन जाऊँगा मैं भी समाजसेवी बन जाऊंगा ऐसी दूसरे के प्रति नहीं रखना है आसक्ति नहीं रखनी है ऐसी स्थिति बन जाना तो पहले तो वही आएगा कोई भी व्यक्ति होगा जैसे सुखदेव हैं सुख की कथा पढ़ी होगी ना कैसा था हो ब्याजी से भी अधिक त्यागी तपस्वी था ऐसा बताते कहानियाँ तो ऐसी आती है ब्याजी को तो कम से कम अपने पुत्र से मोह था ब्याजी को पिता से भी मोह नहीं था हाँ छोटे में ही छोड़ के चले गए उसको ऐसे सुखदेव जी ब्यास के बेटे हैं इसके बेटे अच्छा हाँ, छोड़ के चले गए वो तो ठीक है सुखदेव जी का आता है कहानी जैसे पढ़ेंगे ना तो उसमें यही आएगा फिर तो उसमें अब इतने केवल लेना है कि इसमें विरक्ति थी विरक्त है व्यक्ति कुछ नहीं किसी की परवाह नहीं कर रहा है ऐसी है स्वामी दयानंद का ले लिया चाहे राम जी का ले लिया स्वामी जी का ले सकते हैं कोई भी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए यानी जिसका अब राग देश नहीं है इन साधनों में तो अब वो कैसा होगा फिर जिसकी कोई राग देश नहीं है तो कैसा होगा शांत होगा स्थिर होगा कुछ नहीं उसकी चाह नहीं हो रही होगी भागदौड़ नहीं होगी उसमें ये चित्त की स्थिति है ऐसे ही फिर हो जाना अपने को भी लग जाना कि मैं भी मुझे भी कुछ जरूरत नहीं हो इसको उपरक्त कहेंगे उपरोक्ति कहेंगे उसकी चित्त की स्थिति को आलम्बन बनाना फिर वही गाढ़ी जब स्थिति हो जाएगी तो वो उपरक्ति हो जाएगी तो ऐसा चित्त फिर अब क्या होता है स्थिर हो जाता है तो बीत राग चित्त आलम्बन को प्रकम पीतराग के चित्त रूप आलंबन को प्राप्त करके तदाकार हो जाने वाला योगी का चित्त स्थिति पदम लवते स्थिति को एकाग्रता को प्राप्त होता है अब यहाँ ये देखो कह रहा है कि अभी अभ्यासी है ये इसकी स्थिति होगी ना अभी समाधि नहीं लगी है इसकी पर किसका चित्त है ये योगी न चितम कह रहा है न योगी का चित्त स्थिर होता है इसका मतलब क्या हुआ संप्रजात से पहले भी योगी होता है अभी समाधि तो नहीं है ना ये अभी तो चित्त परिक्रम में है इसकी समाधि नहीं लगी अभी। तो हाँ। देका, देका है अभी हाँ है हाँ नहीं अभी तो ये कह रहा है ना कि ये कागनावस्था बनानी है उसके बाद ये हो जाएगा ना जिसकी स्थिति बन जाएगी उसकी अब समजात समाधि शुरू होगी छीन वृत्ति अभी जाते से आएगा ये स्थिति बनने के बाद होगी फिर भी यहां कह रहा है योगिन तो यहां है योग में प्रवृत्त केवल ऐसे सुबह शाम अभ्यास करने वाला नहीं जो पीछे लग गया इसके स्थूल रूप से जिसका वैरागी हो गया है और दिन रात इस कार्य को करने में लग गया है वो भी लेकिन गण योग होगा कथन है ये वैसा होने वाला जो है ये लेना चाहिए ना कि सीधे योगी लेना चाहिए सीधे योगी हो गया तो हो गया काम तो फिर तो साधना कर रहा है जो साधक है अपने आत्मा की स्थिति को सिद्ध करने वाला तत्व ज्ञान को भी हाँ अपने स्थिति वास्तविकता को जानने जा रहा हूँ अपने वो है राध साध संसिधो साधना साधना दोनों एक ही चीज समान अर्थ में उसको प्राप्त करना सिद्ध करने लेना उपलब्ध कर लेना जो हाँ उसका नाम साधना है आत्मा की यथार्थ स्थिति को प्राप्त करने की जो क्रिया है वो साधना है अगर पूरी तरह से भीतर से लग गए तो साधना हो जाएगी और नहीं तो कल को दुकानदारी की संभावना है तो अभी नहीं है साधना तो हो सकती है वो अपने से पता लगेगा बाहर वाले भी कुछ देखेगा उससे तो पता लग जाएगा <coughs> तो यहाँ योगी शब्द यहाँ गौण अर्थ में लेना चाहिए मुख्य अर्थ में नहीं है यानी अभ्यासी जो है सामान्य अर्थ में होता है प्रयोग जैसे व्याकरण में होता है तद तद्वेद जो व्याकरण को पढ़ रहा होता है उसको भी व्याकरण कहते हैं जो पढ़ चुका है उसको भी व्याकरण कर जिसको आ गया तद्वेद जो जान चुका है और अधित्य जो पढ़ रहा है दोनों को व्याकरण कहते हैं तो पहला वाला कौन होता है दूसरा वाला मुख्य होता है प्रधान होता है यहाँ भी ऐसे ही जो आया चित्तम योगी का, योगा भ्यासी, योगी. <coughs> तो योगा भ्यासी का चित चित योगाभ्यासी योगी तो योगाभ्यासी का चित्त क्या होता है प्राप्त होता है स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम व चित्तम का विशेषण है ये स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान को आलंबन करने वाला चित्त उसमें उपरक्त चित्त भी क्या होता है स्थिति पद को प्राप्त होता है स्वप्न ज्ञाना आलम्बनम चित्तम निद्रा वा चित्तम उसी को लिख दिया इसमें तलाकार स्वप्न निद्रा लंबनम स्वप्न ज्ञाना आलम्बनम स्वप्न आलम्बनम चित्तम, चित्तम। आलंबन बाला चित्त स्वप्न के ज्ञान का आलम्बन करने वाला चित्त निद्रा के ज्ञान का आलंबन करने वाला चित्त अर्थात स्वप्न ज्ञान के के अनुरूप होया हुआ चित्त निद्रा ज्ञान के अनुरूप होया हुआ चित्त योगी का जो चित्त है योगाभ्यासी का स्थिति पद स्थिति पद प्राप्त होता है स्वप्न जान में क्या होता है अंतर और बाहर जान में अभी बाहर जान रहे हैं इसमें यह होता है कि बाहर जान रहा हूँ स्वप्न में जान रहा हूँ ये नहीं जान होता है केवल विषय का ज्ञान होता है मैं जान रहा हूँ ये नहीं होता है वहाँ तुलनात्मक स्थिति नहीं होती है एक इस इसलिए कल्पित का आये, पीछे आया था ना स्मृति नाक अभ्यास भावित स्मर्तव्या अभावित स्मर्तव्या स्वप्ने तो भावित स्मर्तव्या और जागृत समय अभावित स्मर्तव्य स्वप्न के जान जो होते हैं वो कल्पित होते हैं जागृत के जान यथार्थ होते हैं पर दोनों में यही होता है जागृत वाले में बहिर्वृत्ति रहती है स्वप्न वाले में बाहिरवृत्ति नहीं रहती है भितरी ही भीतर होता है तो यहाँ अभ्यास करते समय यानी कि अभ्यास करते करते करते बाहर की जो भी अनुभूति हो रही है ना सारी बंद हो जाएगी बंद होने के बाद केवल वो विषय मात्र ही लगने दिखने लगेगा और ऐसे लगे जैसे कि स्वप्न में देख रहा हूँ जागृत काल में भी बहुत अधिक एकाग्रता होने पर वैसी ही स्थिति बन जाती है जैसे कि स्वप्न में होती है इसकी यानी परीक्षा करना हो देखना हो प्रयास करना हो तो दिन में जब सोते हैं दोपहर को तो नींद आने आने वाली जिस समय रहती है ना उस समय की अवस्था को पकड़ के देखें पहले बाहर कहाँ सोए हुए हैं कैसे हैं ये बोल जाएंगे फिर वो नींद आने आने वाली होगी तो बाहर का ज्ञान नहीं रहेगा उस समय बंद हो जाएगा और केवल ऐसा होने वाला है इतना ज्ञान रहेगा तो इसी स्थिति को और लंबा कर दें उसको पकड़ के रखें तो अभी नींद भी नहीं आएगी और बाहर का भी ज्ञान नहीं होगा वो वाली जो, जो, जो स्थिति है वो स्वप्न वाली जैसी स्थिति है ऐसे जिसमें तत्काल रात को नींद खुल जाती है खुलते ही अभी बाहर का ज्ञान नहीं हुआ है राय होता है नींद टूटने के बाद कहाँ सोया हुआ, हुआ हूँ इसके स्मृत या वो ज्ञान होता है किस स्थान में हूँ कमरे का जान होगा फिर स्थान का जान होगा फिर बाहर का सारा जान फिर जुड़ जाता है उठने के बाद लेकिन जैसे ही उठते हैं उसी समय कोई जान नहीं रहता है तो उसी समय उठने के बाद तत्काल उसी स्थिति को केवल पकड़ लें अगला नहीं होने दें जहाँ सो रहे हैं उस सब की स्मृतियाँ जागने नहीं दें तो उस समय भी क्या हो जाएगी फिर सोपन वाली ही स्थिति रहेगी बहुत ही एकाग्र स्थिति वो होती है सोने से पहले वाले में भी ऐसी होती है उठने के बाद भी ऐसी स्थिति होती है तो उससे वो स्थिति पहचान में आ जाएगी कैसी होती है ये कालांतर में फिर बैठ करके सामान्य स्थिति में फिर धीरे धीरे मतलब इतनी एकाग्रता चिंतन करते करते ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसमें लगने लगेगा कि हाँ अब मुझे बाहर का ज्ञान नहीं हो रहा है ये भी अनुभूति होगी केवल अंदर ही मैं जान रहा हूँ ऐसी स्थिति वहाँ दिखाई देगी वो स्वप्न जैसा ही लगता है पर यह देखता है कि मैं इसको देख रहा हूँ हाँ उसमें अपनी अपनी हो जाती है स्वप्न वाले में नहीं रहती ऐसी इसमें रह जाती है उसमें बंद करना चाहेंगे तो बंद हो जाएगा बाहर फिर से चलाना चाहेंगे तो बाहर वाला भी चल जाएगा इतना हो जाता है उसमें यानी जागृत काल में भी स्वप्न जैसी स्थितियां होती है इसीलिए कह रहेगी उसको अभ्यास करने वाला यानी स्वप्न में अभ्यास नहीं होगा इसका हाँ ऐसा भी हो सकता है अभ्यास करते करते कहीं सो ही जाएं तो वो नहीं है अभ्यास से फिर सो जाना नहीं है हाँ बुद्धि पूरी चलनी चाहिए केवल स्वप्न में जो बाही आघात रहते हैं ना नहीं रहते हैं उतना केवल अभिप्राय है होना चाहिए जाग्रत में ही स्वप्न में तमो गुण रहता है जाग्रत में तमो गुण नहीं होता है सत्य स्थिति रहती है इसलिए ऐसा ही होगा नी काल में ही ये स्वप्न जैसी स्थिति हो जाएगी दिरुण। हाँ वृत्ति रहित हो जाएगी और तो बाह्य ज्ञान से कट जाएंगे एकदम कोई नहीं ज्ञान होगा ये सीधे उसको चला सकते हैं इसमें तो करना होना ऐसे बैठ गए मान लो अब स्वप्न कोई देखना शुरू करो अभी बैठ के देख सकते हैं कि नहीं स्वप्न बिल्कुल स्वप्न जैसे हो जाए स्वप्न हो जाए अपने आप चलने लग जाए वो स्वप्न हो जाता है कल्पना में तो करते रहते हैं करना जैसे ही बंद करेंगे वो बंद हो जाएगा स्वप्न में बंद नहीं होता है वो अपने आप चलता है तो ऐसी चिंतन की स्थिति ऐसी कर देना करते करते दे कि वो चलने जैसा हो जाए नहीं बहुत अधिक चिंतन जब चलेगा न लगातार तो ये स्थिति बन जाती है अपने आप फिर उस पर नियंत्रण नहीं रहता है वो उजागरण में भी वैसी हो जाता है फिर अंदर वो फिर अगर ऐसा हो जाता है कि इसको रोक नहीं पाते हैं बहुत चिंता वाला जो विषय होता है ना कोई आघात होता है कोई हानि घाटा हो जाता है व्यवहार में तो उसको बुलाना चाहते तो भी नहीं भुलाते हैं ना वो अपने आप चलता है वो जागरण में ही चलता है चलते फिरते सारा कुछ चलता है लेकिन उसमें चित्त जगड़ता जाता है तो जकड़न वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए अभी भी बहुत अधिक जैसे सोचेंगे इस काल में तो सोचने पर स्थिति तो बन जाएगी लेकिन सिर जकड़ेगा तो सिर यदि जकड़ता है तो ये अभी ठीक स्थिति नहीं है ये मनोनियंत्रण वाला नहीं है मनोनियंत्रण होगा तो स्फूर्ति आएगी उल्ट होगा ये बंधेगा नहीं वो नहीं है तो बंध जाएगा जकड़ जाएगा सिर ये दो चीज आते हैं वो वाला चकड़ने वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए बिना उसके ही और ये लगना चाहिए अपने आप हो रहा है तो अभ्यास मतलब चिंतन से ही होगा जितना अधिक ये चिंतन बढ़ता जाएगा उसी से स्थिति ये बनती है तो इसको केवल स्मृति करेंगे ज स्वप्न का तो स्वप्न जैसे हो जाएगा फिर ये इसी को कह रहे हैं कि इससे भी स्थिति पद को प्राप्त होता है निद्रा के ज्ञान में इतना होता है कि बाह्य किसी भी विषय का ज्ञान नहीं होना ये निद्रा ज्ञान होता है स्वप्न में विषय बाहरी ही रहेंगे बस लेकिन बाहर से जान रहा हूँ इतना ज्ञान नहीं रहता है बंद हो जाता है वो भी ऐसी करते हैं हाँ वो उसके ऊपर इतना अधिक ध्यान दे देते हैं एकाग्र हो जाते हैं कि बाह्य चीजों को अपने आप रोक देते हैं वो जो बोलता है फिर वही सुनाई देता है ये वैसा ही चित होने लग जाता है कल्पना दूसरे की होती है अपनी नहीं होती है तो लेकिन प्रेरणा दूसरे के कारण सुनते रहने से वहाँ सुनना बंद कर दे तो नहीं होगा वो हाँ उसमें भी बंद कर दे सुनना ना, तो नहीं होगा फिर सुनते रहता है उसके कारण वैसा लगता रहता है हाँ लेकिन अगर वो बंद कर दे ना कान अपनी तो कुछ नहीं होगा फिर उसकी आवाज़ सुनाई देती रहती है उससे होता रहता है आवाज़ सुनाई देनी बंद हो जाए फिर नहीं होगा यथा अभी मध्यानात्म अभी इतने उपाय बता दिए हो सकता है किसी को और उपाय इनमें से अतिरिक्त भी हो सकता है गाय को ले लिया घोड़े को ले लिया गड्ढे को गढ़े को ले लिया इस विषय में भी स्थिति बनाई जा सकती है यथा अभिमत ध्यान आद जो भी यानी इतना होना चाहिए शास्त्र विहित होने चाहिए अनुचित नहीं होना चाहिए क्योंकि अनुचित तो लौकिक व्यक्ति दिन रात सोचते रहते हैं फिर भी तो नहीं होता है नियंत्रित तो ऐसा नहीं भी होना चाहिए अभिहित नहीं होना चाहिए जो विहित हैं ऐसे कोई भी अभिमत यानी इच्छित अपने को स्वीकृत विषय में ध्यान से स्मरण करने से चित्त क्या होता है व्यवस्थित होता है यदेव वह अभिमत तदेव ध्यायेत जो ही चाहे जिसको ही इच्छा हो या जो ही स्वीकार हो उसी का ध्यान करे तत्र लब्ध स्थिति कम वहाँ पर प्राप्त स्थिति वाला अन्यत्रापि दूसरे विषय में भी स्थिति पदम लवते स्थिति को प्राप्त होता है यानी एक विषय में उसको स्थिति बनानी आ गई तो दूसरे में भी बना लेगा वो इतनी होनी चाहिए थोड़ा मोड़ा तो आता है ये गाड़ी चलानी या जैसे आ जाती है आपको तो दूसरी भी चला लेते हैं फिर भी थोड़ा मोड़ा अंतर रहता है ऐसे ही एक विषय में जिसका बन जाएगा वो दूसरे में भी बना लेगा थोड़ा सामान्य इधर उधर रहेगा उसका तो तत्र जो अपना स्वैच्छिक विषय है उसमें स्थिति प्राप्त कर लेने वाला दूसरे विषय में भी स्थिति को प्राप्त कर लेता है इसलिए कहा जो ऐच्छिक को इन्हीं में से जो स्वीकृत थे इन्हीं में से कर ले अन्य शास्त्र में और किसी को बनाया बनाया गया है तो वहाँ से कर ले किसी का भी इस प्रकार से ध्यान करने से होना चाहिए कि विषय यथार्थ हो गए काल्पनिक होने पर फिर समाधि की स्थिति नहीं बनेगी ये भी विषय यथार्थ होने चाहिए और समाधि की स्थिति वही जब केवल अर्थ मात्र रह जाएगा तो यही समाधि की स्थिति बन जाती है प्रक्रिया दोनों की एक ही रहेगी अलग नहीं होती है परमाणु परम महत्वान्तो अश वशी कार अब ये पैमाना बता दिया ये जो कुछ भी कर रहा है चित्त परिकर्म ये कितना करना होता है यानी इसकी पूर्णता कब मानी जाएगी तो उसके लिए कह रहे हैं कि परमाणु परम महत्वातः परमाणु से लेकर के परम महत्व पर्यंत अशिकारा इसका वशीकार होता है इसका चित्र अधिकृत हो जाता है परमाणु हो गया यहाँ पृथ्वी का परमाणु ले लीजिए स्थूल भूत है ना पंचभूत इसका जो एक अवयव होता है मान ली इसका परमाणु जो होगा पृथ्वी स्थूल भूत का जो गोला होगा उस गोले के कितने अवयव होंगे उसमें से एक अवयव जो है वो उसकी तन्मात्रा कहलाती है ये सूक्ष्म है यहाँ पर वो परमाणु है किसी का एक अवयव स्थूलभूत का एक अवयव परमाणु स्थूलभूत में ये आ गए ना पृथ्वी आदि आ गई सारे ये तो हो जाते हैं इस ये स्थूलभूत से भी बड़ा है ये पृथ्वी परमाणु जो है उस पर ये पृथ्वी नहीं है मतलब इसको पंचभूत कहते हैं ना ये पृथ्वी पंचभूत नहीं है उस पंचभबोध से बनी हुई है ये इससे बहुत छोटा होगा वो दुकान कण हाँ पृथ्वी जो बोध है ये नहीं है ये तो उसको विश्व भेद कहते हैं इसको पृथ्वी बोध के पता नहीं कितने लाखों करोड़ परमाणु अणु होंगे उससे ये पृथ्वी बनी हुई है वस्तु वही है स्वरूप तत्व तो वही है इस कारण से नाम इसका भी पृथ्वी है लेकिन पृथ्वी परमाणु नहीं है यह इसका एक खंड जो टुकड़ा पकड़ में आता है ये परमाणु नहीं है इससे बहुत अधिक सूक्ष्म होने पर एक आएगा उस एक का अवयव उसके भीतर जो होगा वो परमाणु है यहाँ पर तो उस परमाणु से लेकर के परम महत्व यानी पूरे ब्रह्मांड समझ लो अंतिम में सबसे बड़ा जो होगा वहाँ पर्यंत जिसका चित चला जाता है यानी कि आप एक गेंद को देखते हैं तो आ जाता है कितना बड़ा है ऐसे एक मकान को देखो ये मकान आ जाता है आपके उसमें कितना बड़ा है चारों तरफ से देख लेते हैं इसको इधर से भी देखो इधर से भी देखो इधर से उधर से भी देखो आ जाता है आ जाता है ना और आर्य वना आ जाता है इतना बड़ा है पूरा हाँ एक, एक नहीं आता है एक झटके में नहीं आता वैसे आ जाता है नहीं एक बार में आना चाहिए हाँ जैसे ये हो गया ना ये एक बार में आ जाता है ना इतना बड़ा है ये ये आ गया ऐसे ये है इसको देखो एक बार में आ जाते देख करके नहीं आग बंद करके देखो आ रहा है ना ऐसे ही पूरे मकान को देखो उसको नहीं लेना है इतना बड़ा है ये मकान आगे पीछे आ रहा है ना जान में इतना बड़ा है ये इतना चौड़ा है इतना लंबा है इतना ऊंचा है तो ये आ जाना ऐसे ही अब पूरे आजीवन को देखो आ जाता है या छूट जाता है अब छूटेगा थोड़ा सा नहीं यहीं से आना चाहिए सारा का सारा सामान्य रूप से आगे का आ जाएगा पीछे वाला छूट जाएगा वो ऊपर को नहीं जोड़ना है सीधे देखना है बस उसको इतना है बस आगे पीछे दोनों दिख जाना चाहिए जैसे ये दिख रहा है ना आपको ऐसे वो भी आ जाना चाहिए चलो ये तो यहाँ तक तो आ जाता है लेकिन अब पूरा गुजरात देखो अब नहीं आएगा हाँ पूरा भारत देखो अब नहीं आएगा पूरी ऐसी पूरी पृथ्वी को देखो अब नहीं दिखेगा। तो ये इतना छोटी सी पृथ्वी है ब्रह्मांड में और ऐसे ब्रह्मांड समझ लो कितना बड़ा होगा ये सारा आ जाना परम महत्व है ब्रह्मा, बढ़ इससे बढ़कर और कुछ नहीं है फिर बौद्धिक पदार्थ तो इतना उसके चित्त में आ जाता है जिसका चित्त परिकर पूरा हो जाएगा उसको पूरा ब्रह्मांड वो चाहेगा आ जाए तो आ जाएगा पूरा ब्रह्मांड हाँ यही तो बुद्धि से करेगा ना बैठ कर के वो आपने क्या उनसे ये घूम के देखा है चारों तरफ क्या आरिमन को देख लो घूम करके फिर उधरती को फिर नहीं ये परिमाण वाला बता रहा है जो महत्व परिमाण में कितना आ सकता है ईश्वरी से भी बड़ा हो तो अनंत होगा से वो भी आ जाएगा इसमें ले सामान्य रूप से ये जो है ना इतना बड़ा ब्रह्मांड जो अर्थात ये क्या नाम है असाकार है ये जल्दी आएगा ना उदाहरण है एक तरह से तो ये आ जाता है बाद में तो होगा ईश्वर भी आता ही है उसकी अनंतता भी आनी चाहिए चित्त में लेकिन जो शांत है वो भी आना चाहिए तो यानी आता वैसे ही है नियम वही होगा एक पेड़ आपको आ रहा है दिमाग में तो उसको कई बार घूम घूम के देखा है ना तो बुद्धि जुड़ते गई जितनी बार घूमे उतनी बार बुद्धि जुड़ गई जुड़ते जुड़ते वो पूरी हो गई ऐसे भी जो भाग अब नहीं दिखेगा पृथ्वी को वो अनुमान से लाते जाएंगे सामने यहाँ तक इतना होता है तो और यहाँ इतना होगा और यहाँ जाके मुड़ जाएगी जाके फिर ये इतना गोला हो सकता है ऐसे करते करते कल्पना में बुद्धि में आ जाएगी पृथ्वी इतनी बड़ी है उसके साथ गणित चलेगा अकेले नहीं होगा केवल हनुमान चलेगा ये जैसे सूरज का प्रकाश है तो इतने काल में इस कोण पर अब है ये और इतनी देर में इस कोण पर हो जाता है तो अब इसकी इतनी दूरी ये पार करता है तो इतने घंटे में ये गोला अब इतना बड़ा हो जाएगा इतने घंटे में इतना हो जाता है तो 24 घंटे में ये कितना हो जाता होगा ऐसे करके बुद्धि से वो करते करते करते पूरी पृथ्वी का बन जाएगा आ जाएगी पृथ्वी फिर हनुमान में ऐसी दूसरी ग्रहों के होंगे ये जब इतना बड़ा है तो वहाँ जाके चांद जैसे देखो बैठना पड़ेगा ज्योतिष भी पढ़ने पड़ेंगे वैसे तो नहीं होगा गणित तो, तो उससे आती है फालतू तो की चीजें हैं बैठे हैं तो अपना करते रहो हाँ यानी एक उसके लिए ध्यान ये एक कुछ कर लो बस मूल चीज़ तो है अनित सची जो बताया है वो जानना है लंबाई चौड़ाई कितनी है संख्या कितनी है कुछ जानने की जरूरत नहीं है अब अहमदाबाद में कितने गधे होंगे अभी इसको जानने की क्या जरूरत है हाँ लेकिन कुछ तो जानना पड़ेगा भाई एस टी कहाँ पर है स्टेशन कहाँ पर है ऐसे जानना जरूरी होगा ऐसे यहाँ पर भी लेना चाहिए यहाँ केवल बता रहा है चित की स्थिति ऐसी नहीं ऐसा भी होता है करना नहीं। सारा करना अनिवार्य नहीं यानी कि वृत्तियाँ आपकी नहीं जा रही है संसार से संबद्ध तो करनी पड़ेगी यानी जिससे आप चिपटे हुए हैं ना उसको हटाने के लिए वो तो करना पड़ेगा उसकी पूर्णता आनी चाहिए नहीं तो नहीं जाएगा वो अगर आपको लगता रहता है कि हम चाँद पर जले जाएँ मंगल पर चले जाएं तो ऐसे लोगों को ब्रह्मांड की सीमा दिखनी पड़ेगी उसके बिना उसकी बुद्धि नहीं स्थिर होगी जिसको जाना नहीं चांद पर वही से कर लेगा उसको जरूरत नहीं है जिसके प्रयोजन के जो विषय हैं उस विषय को उसे पूरा करना पड़ेगा प्रयोजन ही नहीं है तो जरूरत नहीं है क्योंकि उससे संबंध वृत्ति नहीं आएगी वृत्ति तो प्रयोजन है प्रयोजन है तो उसका अंत देखना पड़ेगा उसके बिना स्थिर नहीं होगा उसका मन तो विषय बनाते हो तो करना पड़ेगा नहीं बनाते हो तो जरूरत नहीं है इस नियम से ले लेना चाहिए मानस्य सूक्ष्म में निविषमान प्रविष्ट का परमाणु अंतम स्थिति पदम लवते परमाणु पर्यंत स्थिति पद को प्राप्त होता है स्थूले निविष स्थूल विषयों में प्रविष्ट चित्त का परम महत्वांतम अंतिम महत् सबसे बड़े पर्यंत स्थिति स्थितिपद चित्त स्थिति पद चित्त की प्राप्त होती है एवं इसी प्रकार से ताम उभयी कोटिम अनुधावतो ऐसे ही दोनों प्रकार की दिशाओं में जाते हुए का यो अस्य अप्रतिबंधा जिसका जो बाधक राहित स्थिति है अप्रतिघात यानी किसी से नहीं रुकना बाधित नहीं होना नहीं टकराना रुक नहीं पाना ये जो स्थिति है इसका और ने पृथ्वी को देखना यदि चाहेगा तो अब नहीं होगा कि नहीं दिख रही है नहीं देखना चाह रहे हैं लेकिन नहीं दिख रही है तो ये प्रतिघात है और तो देखना चाह दिख गई ये अप्रतिघात हो गया नहीं जिस विषय को बनाता है और उसको चाहता है कि ये मुझे दिख जाए तो दिख जाती है तो समझो बशीकार हो गया नहीं देखती है तो अभी नहीं हुआ तो इस प्रकार से उभय कोटि मैंने छोटी उभय कोटि मतलब छोटे विषय में और बड़े विषय में अब छोटे विषय में देखना हो परमाणु कैसा होता है कितना होता है तो अब नहीं दिखेगा ईट इतनी बड़ी होती है दिख जाएगा बेल इतना बड़ा होता है दिख जाएगा आंवला कितना होता है दिखेगा सरसों कितना होता है दिखेगा इन सरसों के छठवा कण देखो काट के देखो सौवा कण देखो तो अब दिखना बंद हो जाएगा तो उसमें दिख जाना चाहिए फिर प्रकृति का एक परमाणु यदि देखना है तो दिख जाना चाहिए ये उभय कोटि हुआ सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रकृति का परमाणु होगा और स्थूल से स्थूल इधर ब्रह्मांड होगा तो ये तो हो गया साकार वालों दूसरा हो गया कि निराकार पदार्थ भी हैं ईश्वर है और वो सूक्ष्म उसको कहा है तो उसकी सूक्ष्मता कैसी होगी वो भी आनी चाहिए इतना पतला होगा कैसा होगा हो पर कुछ तो है ही तो यथार्थ आना चाहिए कि ऐसा है ये इतना मोटा है इतना पतला है। सूक्ष्म से उभय कोटि मैंने सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों में और स्थूल से स्थूल में बड़े से बड़े विषयों में जो इसका अप्रतिघात है बाधा रहित स्थिति है सो, उत्तम है सबसे बड़ा है। तदीकारा परिपूर्णी पर, परिपूर्ण योगिना चित्तम योगाभ्यासिका चित्त न पुनर, अभ्यास परिकर्मा अपेक्षित अपेक्षित अब ऐसे योगी ज्ञानी परिपूर्ण योगी न चित उस प्रसिकार से परिपूर्ण योगी का चित्त पुनः अभ्यास कृत अभ्यास के लिए करने योगी परिकर्म की अपेक्षा नहीं रखता, है। उस नहीं रखता, है। उस नहीं रखता है। उसको और चित परिक्रम करने की अभ्यास अपेक्षा नहीं रहती है हो गया उसका पूरा यहाँ तक चित परिक्रम करना हो तो करना चाहिए पहले काम चल जाता है छोड़ के चलते